शिवपुराण रुद्र सहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणाधीन महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ प्रकट हो गए उस समय उनके पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र शोभा पा रहे थे भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी उनके दस भुजाएँ थी कंठ में नील चिन्ह था उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म त्रिपुंड से अंकित थे ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उनसे श्री विष्णुदेव को स्वास रूप से वेद का उपदेश दिया मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्रीहरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया वेद का ज्ञान प्राप्त करके कितार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की ब्रह्मा जी कहते हैं मुने श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही श्री शिव बोले सूर्यश्रेष्ठगण मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ वस्त्र विष्णु तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं शंभु की उपरयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्रीहरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा भगवान विष्णु बोले प्रभो यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हें श्रीहरि की जहबा सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण नारायणदेव से स्वयं कहा